श्री श्री चैतन्य चैतावली सार्वभौम के घर भिक्षा और अमोघ उद्धार सार्वभौम गृहे भुंजन स्वनिंदक अमोघकम अंगीकुर्वुटी चक्रे गौरह स्वाम भक्त गौर महाप्रभु ने सार्वभौम के घर में भोजन करते समय अपने निंदक सार्वभौम के जामाता अमोघ भट्टाचार्य को अंगीकार करके अपने भक्त वसलता प्रकट की गौड़ी भक्तों के चले जाने के अनंतर सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु के समीप आकर निवेदन किया प्रभो अब तक तो मैंने भक्तों के कारण कहने में संकोच किया किंतु अब तो भक्त चले गए अब मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ उसे आपको स्वीकार करना होगा प्रभु ने कुछ प्रेम पूर्वक व्यंग करते हुए कहा सब बातों को पहले ही स्वीकार करा लिया करें तब बताया करें यह भी कोई बात हुई बताइए क्या बात है जो मानने योग्य होगी तो मान लूँगा और ना मानने योग्य होगी तो ना कर दूँगा भट्टाचार्य ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मानने ही योग्य है प्रभु ने जल्दी से कहा जब पहले से ही मालूम है कि बात मानने योग्य है तब संदेह ही क्यों किया अच्छा खै सुनूँ भी तो कौन सी बात है कुछ सोचते सोचते धीरे धीरे भट्टाचार्य सारुभव ने कहा मेरी भी इच्छा है और शाठी भट्टाचार्य की छोटी पुत्री की माता भी बहुत दिनों से पीछे पड़ रही है कि प्रभु को कुछ काल तक निरंतर ही अपने घर लाकर भिक्षा कराई जाए आप अधिक दिनों तो हमारी भिक्षा स्वीकार ही क्यों करेंगे किंतु कम से कम एक मास पर्यंत तो अपनी चरण धूलि से हमारे नए घर को पवित्र बनाइए ही यही मेरी प्रार्थना है प्रभु ने जोरों से हँसते हुए कहा आप तो कहते थे मानने योग्य बात है इस बात को भला कोई सन्यासी स्वीकार कर सकता है ये एक महीने तक निरंतर एक ही आदमी के यहाँ भिक्षा करता रहे सन्यासी के लिए तो घर घर से मधुकरी मांग कर पूर्ति करने का विधान है भट्टाचार्य ने कहा प्रभो इन सब बातों को रहने दीजिए आप इस प्रार्थना को स्वीकार करके हमारी कथा हमारे सब परिवार की इच्छा पूर्ति कीजिए प्रभु ने आश्चर्य सा प्रकट करते हुए कहा आचार्य आप भी जब ऐसे धर्म विरुद्ध काम के लिए मुझे विवश करेंगे तो फिर मूर्ख भक्तों की तो बात ही अलग रही एक दो दिन कहें तो भिक्षा कर भी लूँ अंत में पाँच दिन की भिक्षा बहुत वाद विवाद के पश्चात निश्चित हुई भट्टाचार्य प्रभु को एकांत में ही भोजन कराना चाहते थे इसलिए प्रभु के साथ अन्य साधु महात्माओं को दूसरे दूसरे दिनों के लिए निमंत्रित किया नियत समय पर महाप्रभु भट्टाचार्य के घर भिक्षा करने के लिए पहुँचे भट्टाचार्य के चंदनेश्वर नाम का एक लड़का और साठी नाम की एक लड़की थी साठी के पति अमोघ भट्टाचार्य सार्वभौम के ही पास रहते थे वे महाशय बड़े ही अश्रद्धालु और नास्तिक प्रकृति के पुरुष थे इसीलिए सार्वभौम ने महाप्रभु की भिक्षा के समय उन्हें किसी काम से बाहर भेज दिया था महाप्रभु के एकांत में बिठाकर कर उन्हें भिक्षा कराने लगे सार्वभौम की गृहिणी ने अनेक प्रकार की भोज्य सामग्रियां प्रभु की भिक्षा के निमित्त बनाई थी बीसों प्रकार के साग अनेकों प्रकार के खट्टे मीठे अचार तथा मुरब्बे थे कई प्रकार के चावल नाना प्रकार की मिठाइयाँ तथा और भी पचासों प्रकार की वस्तुएँ थीं कुछ तो साठी की माता ने घर में ही तैयार की थी कुछ भगवान के प्रसाद की वस्तुएँ मंदिर से मंगवा ली थीं सार भव ने पचासों पात्रों में पृथक पृथक वे पदार्थ प्रभु के सामने परोसे महाप्रभु उन इतने पदार्थों को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और आश्चर्य तथा प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे महान आश्चर्य की बात है चंद्रनेश्वर की माता ने एक दिन में ये इतनी चीज़ें कैसे तैयार कर ली? इतनी वस्तुओं को तो बीसों स्त्रियां पृथक पृथक सैकड़ों चूल्हों पर भी तैयार नहीं कर सकती भट्टाचार सार्वभम भी धन्य हैं जिनके घर भगवान को इतनी वस्तुएँ भोग लगती है किंतु इतनी चीज़ों को खाएगा कौन इनसे तो 200 आदमियों का पेट भर जाएगा और फिर भी बच रहेगी आप इनमें से थोड़ी थोड़ी कम पर कर दीजिए भट्टाचार्य ने कहा प्रभो अधिक नहीं है मंदिर में छप्पन प्रकार के भोगों में बहुत ही कम है भोगों से बहुत ही कम है फिर वहाँ तो 200 बार भोग लगता है यहाँ तो मैंने एक ही बार थोड़ा थोड़ा परोसा है इसे ही पाकर मुझे कृतार्थ कीजिए महाप्रभु सार्वभौम के आग्रह से प्रसाद पाने लगे महाप्रभु की जो चीज़ आधी निपट जाती उसे ही जल्दी से लाकर फिर भट्टाचार्य पूरी कर देते प्रभु को परोसते समय भी उन्हें अपने जामाता अमोक का ध्यान बना हुआ था इसलिए वे पदार्थों को परोसकर जल्दी से दरवाजे पर जा बैठते जिसमें अमोक यहां आकर किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न उपस्थित न कर दे इतने में ही भट्टाचार्य ने अमोख को आते हुए देखा दूर से देखते ही उन्होंने उसे दूसरे घर में आने की आज्ञा दी उस समय तो अमोख घर में चला गया किंतु जब भट्टाचार्य प्रभु के लिए कुछ लेने के लिए दूसरे घर में चले तब जल्दी से वह प्रभु के पास आ पहुंचा। महाप्रभु के सामने सैकड़ों प्रकार के व्यंजनों का ढेर देख कर से जीप काटता हुआ अमोख कहने लगा बाप रे बाप यह सन्यासी है या कोई आपत का पुतला इतना भोजन तो बीस आदमी भी नहीं कर सकते यह इतना भोजन कैसे कर जाएगा इस बात को सुनते ही सारंभवम भट्टाचार्य वहाँ जल्दी से आकर उपस्थित हो गए और अमोख को दस उल्टी सीधी बातें सुनाकर वे प्रभु से इस अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे महाप्रभु ने बड़ी ही सरलता के साथ कहा इसमें अमोख ने अपराध भी क्या किया है उसने ठीक ही बात तो कही है भला सन्यासी को इतने पदार्थ खिलाकर उसे कोई सदाचारी बने रहने की कैसे आशा कर सकता है आपने मुझे इतना अधिक भोजन करा दिया है कि जमीन से उठना भी मेरे लिए अशक्य हो रहा है अमोघ ने तो बिल्कुल सच्ची बात कही है आप उसकी प्रताड़ना न करें मुझे उसके ऊपर जरा सा भी छोभ नहीं है आप अपने मन में कुछ और न समझें महाप्रभु इतना कहकर और भिक्षा पाकर अपने स्थान को लौट आए सारभम तथा उनकी पत्नी को इस घटना से बड़ा दुख हुआ वे प्रभु के अपमान से छुभित होकर अमोघ को कोसने लगे भट्टाचार्य तथा उसकी पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया भट्टाचार्य की लड़की साष्ठी देवी अपने भाग्य को बार बार कोसने लगी वह भगवान से कहती हे दयालु ऐसे पति से तो मेरा पतिहीन रह रहना अच्छा है या तो मेरे इस शरीर का अंत कर दे या ऐसे साधुद्रोही पति को ही मुझसे पृथक कर दे अमोग अपने ससुर की लाल लाल आँखों को देखकर बाहर चला गया और उस दिन रात्रि में भी घर लौटकर नहीं आया उस दिन मारे चिंता के भट्टाचार्य के परिवार भर में किसी ने भोजन नहीं किया भगवान की विचित्र लीला तो देखिए अमोघ को अपनी करनी का प्रत्यक्ष फल मिल गया दूसरे ही दिन उसे भयंकर विसूचिका रोग हो गया इस समाचार को सुनते ही कुछ प्रसन्नता प्रकट करते हुए सारभभम ने कहा चलो अच्छा ही हुआ अत्युग्र पाप पुण्यानाम यह व अत्यंत उग्र पाप पुण्यों का फल यहीं इस पृथ्वी पर मिल जाता है अमोघ ने जैसा किया वैसा ही उसका प्रत्यक्ष फल पा लिया लोग अमोघ को उठाकर सार्वभौम के घर ले आए आचार्य गोपीनाथ ने यह संवाद जाकर प्रभु को सुनाया सुनते ही महाप्रभु सार्वभौम के घर जल्दी से दौड़े आए उन्होंने आकर देखा अमोघ बेसुद हुआ पलंग पर पड़ा है उसके जीवन की किसी को भी आशा नहीं है तब तो महाप्रभु उसके पलंग के पास गए और उसके हृदय पर हाथ रख कहने लगे आहा बच्चों का हृदय कितना कोमल होता है फिर कुलीन ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या ब्राह्मणों का स्वच्छ निर्मल अंतकरण प्रभु के निवास के ही योग्य होता है न जाने यह राक्षस माश्चर्य इस अमोक के अंतकरण में कहाँ से घुस गया प्रभु ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहा ओ दुष्ट माश्चर्य सारंभवम भट्टाचार्य के घर में रहने वाले अमोक के अंतकरण में प्रवेश करने का तुझे साहस कैसे हुआ सार्वभौम के भय से तू अभी भाग जा इतना कहकर प्रभु फिर अमोघ को संबोधन करके कहने लगे अमोघ तेरे हृदय में से चांडाल माश्चर्य भाग गया अब तू जल्दी से उठकर कर श्री कृष्ण के मधुर नामों का उच्चारण कर इतना सुनते ही अमोघ सोते हुए मनुष्य की भांति जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नामों का जोरों से उच्चारण करता हुआ नृत्य करने लगा उसके इस अद्भुत परिवर्तित दशा को देखकर सभी आश्चर्यचकित होकर प्रभु के श्रीमुख की ओर निहारने लगे और इसे महाप्रभु का ही परम प्रसाद समझने लगे अमोघ ने भी प्रभु के पैरों में पड़कर उनसे अपने पूर्वकृत अपराध के लिए क्षमा याचना की महाप्रभु ने उसे गले लगाकर सांत्वना प्रदान की अमोघ को अपने कुकृत्य पर बड़ा ही पश्चाताप होने लगा वह अपने अपराध को स्मरण करके दोनों हाथों से अपने ही गालों पर तमाचे मारने लगा इससे उसको दोनों गाल सूज गए तब आचार्य गोपीनाथ ने उसे इस काम से निवारण किया प्रभु ने उसे कृष्ण कीर्तन का उपदेश दिया उसी दिन से अमोघ परम भागवत वैष्णव बन गया और उसकी गणना प्रभु के अंतरंग भक्तों में होने लगी तब महाप्रभु ने गोपीनाथाचार्य को आज्ञा दी कि तुम स्वयं जाकर भट्टाचार्य और उनकी पत्नी को भोजन कराओ प्रभु के आज्ञा पाकर आचार्य सार्वभौम को साथ लेकर घर गए और उन्हें भोजन कराया प्रभु के कहने पर सार्वभौम ने अमोघ को क्षमा कर दिया और उस दिन से उसे बहुत अधिक प्यार करने लगे अमोघ भी महाप्रभु के चरणों में अधिकाधिक प्रीति करने लगा